श्री श्री कथा श्रीरामकृष्णकमृत द्वित परछेद प्रभु श्री राम न्यासी युगल सहितः श्री प्रभो परम हंसव पंचवट्याथि ते गीता वेदान ते ते तत सर्वं अधियात, अधियाते भोजनात वेदातेतिया एत दर्शन कुरता स लघु खट्टायां आसीन अस्त साधु प्रणम्य भूतले कटोपरी आगम्य उपविष्टव, उपब महाशयादय अ उपष्टा श्री प्रभु हिंदी आलपति भवतो भोजन संपन्न साधु महोदय आम श्री श्रीरामकृष्ण किम भक्षिम साधु दिवल रोटि भास्क्य तथा निषकाम कर्म भक्ति कामना वेदात संसारी तथा सोहम श्रीरामकृष्ण न अहम स्वल्पम ओदनमश्नामी अस्त भोदि यन क्रीय तत्काम क्रीयते न साधु आं महाराज श्री श्रीरामकृष्ण तद उत्तम अभी च ईश्वरे फलसमर्पण कर्तव्य अभी ना गीतायां अस्ति, साधु अन्न न्यां प्रति यत करोसी, यदस्नासी यजुहो दधासीप्सि कौंतेय तत्कुस्वर्पण श्रीरामकृष्ण तस्मेंगु ये दासि तत्स्रगुण अवाप्यसी अतःक समप्य जलगंडूसमपण कृष्ण फलार्पण युधिषिरो पाप कृष्णा अर्पय प्रवृत्त तदा कशन भीम सवधान त्यक्रे एदृश कर्म माका का निवेद्यसी सहस्रगुण तत्ष्यति अस्तु महोदय निष्कान भाव्य सन्स्थसम भाव्यम साधु महोदय आम श्रीरामकृष्ण मम तो भक्ति अस्ति, तन्न मंदम परम उत्तम मिष्ट मंदमस्तु अम्ल किंतु मत्स्यीवर उपकाराव कि भो साधु आं महाराज श्रीरामकृष्ण अस्तु महाराज वेदात कीदृश साधु वेद शास्त्र षर्शना सी श्रीरामक किंतु वेद ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्येती अहम तो पृथ् कि नास् अहम त्रह्म अप्यव साधु महाशय आम श्रीरामकृष्ण ये संसारीण ये देह तेसाम कृते देहबुमता सोहमें भावो न हिताय संसारीगवासी वेद निताय अत्यमितासारीण सक स्यु हे ईश्वर ्य प्रभु अहम सेक अहम तव दासहबुद्धिमता सोहमें भाव न हिताय सर्वे एव तुषणि आसते श्री प्रभु स्वतः किंचित किंचिति हसती आत्म आत्मांदन आत्मा आनंद कचन साधु अपरम अस्फुटस्वरेण वदी पश्य पश्यसा परमहंसवस्था उच्य श्रीरामकृष्ण महोदय प्रति दृष्टि हाफुर श्री प्रभु बालक इव स्वत द्वात आस्ते। तृतीय पच्छेद प्रभु श्री श्रीरामकृष्ण तथा कामने सन्यासीन कठोरो नियम पूर्वकथा शसुराल गां अलोस्थ वानदा साक्षात्कार न्यानौत साक्षात्कार प्रस्थित श्री प्रभु तथा बाबूराम मटर्मोदय मुखोपाध्याय हरि इद्ता प्रकोष्ठे आलिंदे च्रमें मास्टर मटर्मोद प्रति अभी नवीन सैन्य स्थान गतवाटर्दय आगछ नीचे उपवश्य समस्त गान शुतवा श्रीरामकृष्ण तत्तम तत खतका ते ग अपि अभी केशवस खुता संपर्क भ्राता मास्टर महोदय अस्ति। अंतर अस्त श्रीयुक्त नवीनसेना कसन भक्त शसुराल सकता जलिना सह भ्रमन श्री प्रभु विश्रंभालाप कौरामको शसुराल गं एतावदित विवाह कैष्यामी शसुराल यामी वासना पूर्ण प्रमोदं क्ये कि घटित मरिम महाशय पुत्रेत पितर धार्ये स निपतेत पिता धृत यपतेतवाचं भाव भणतिका अवस्था साक्षातादी मात्र भान्न धृतीस्ति श्रीरामकृष्ण कुमदा सह विश्वास गृहसु मेलन जात अहम अवदम्वाम द्रुम आगता यदा प्रतिष्ठान आसम तदा अशृव स वदन अस्त अहो शादूल तथा मनुष्यों धार्ते तथा ईश्वरिया अयम धृतस् तदा युवा अतिपीन सर्व भावस्थ अहम स्त्रिय अत्यम विभेमी ग्रसितुम एति, एंच अंग प्रत्यंग रवान अति बृहत पशा सर्वं राक्षसया इव पश्या पूर्व अति आसम कस्वीपगमनावसरम न अय्छं इद्मं तो बहुधा मन प्रबोधयन माता आनंदमय एक पशा भगवत अंश किंतु पुरुष सेन्यासीन भक्स कृते, कृते, कृते त्याज्य अति भक् नार्य अकल सन्नी उपवेशवसर न्छा कियत कालात्तर क्वचि वादा देवर्शन कुरुत ग्छत तेनाली यदि न उत्तिषति ताम्रकूटसेवनमेण प्रकोष्ठा निर्गछा पशा कचिस्त्रीजनावेशरंजनों व मनो रमण्यभिमुखना महोदय निरंजन पाणे पदवी को हिंदुस्तानी जनों जय नारायणश्च हरिम हरीम उपेन्द्रवैद्यसोदर अपृछम सोपी वजती न प्रमीलां प्रति यन मनो भगवते दें तनमसभाग स्त्रििया अतिक्रीय से तूतत्पत प्रा सम्रे मनस एव व्य भगवते किंवा देशिपुन तरीरक्षणत विर्गत प्राणा सन्जाते पाड़े को हिंदुस्तानी हिंदुस्थनीजन अत्यंत तस्य चतर्द वर्षीया पत्नी वृद्धेन सह तया स्थातव्यं तैया स्थतवर्णकुटीर गोलपत्र गोल उन्मोच्य जान पश्यं सा महिला परित्यज्य आगता कसचिजायां कव इद्मं स्थापना नक्नो गृहे कोलाहलो जातः अत्यन्तोद्विग्नः सप्रसङ्गः पुनः मास्तु किञ्च नारिभिः सह निवासः क्रियते चेद् एव तासां वश्येन भाव्यं संसारिणो ललनावचनानुसारम् उत्थातुम् आदिष्टाः सन्त उत्तिष्ठन्ति उपवेष्टुम् आदिष्टाः सन्त उपविशन्ति सर्वे स्वभारा प्रशंसा अहम एक यसु आसमलाल्स पत्नी पृष्ठा सती वारस न भूयो भूय गमन साम कि परम अचितम आह अहम संसारी न जाता ह। कामने कांचन त्याग तेन इतो न जाने कीदृशा स्वत्नी वर्शा मणिकाम कांचन चांतरा चांदरा ठतो गात्रूक ताप स्पृशेद भवता निगदितम जय नाराण तावान पंडितः वृद्धो जातः भवान जाता भादा तापे निदधत आसी श्रीरामकृष्ण कि पंडितासी अभी चथो तदनुसार अतः काशीम ग्यवसत सुनून अपश्यम बूट पादान अजितांगला प्रभो प्रेमोन्मादिना दशा श्री प्रभु मणि प्रश्नव्याजन श्री बोधयती श्रीरामकृष्ण पूर्वमुमाद आसी इदान कथम ह्रास आपन्न किन्तु अंतरा अंतरा मणि परम भवत एककस्था तो न यथा »क्वचित यहां अवादी क्वचि बालकवत् क्वचिवा उन्मादव क्वचिवा जड़वत् क्वचिवा पिशाचवत्त अंतरा अवती अंतरा किंच अतरा अतरा सहजावस्था अवती श्रीरामकृष्ण आम बालकवत्न तेन साक बाल्यपौगंडौने सकती यदा ज्ञानोपदेश तदा तदावस्था पुनः द्वादस द्वाद वर्षीय युवक चापल्य युवकवदचापल्य सचरणस्पृहांजाते अतो युवकान कौतुकं आदा कौतुक गुण कामने कांचन त्याग संन कठोर तप अस्त नारायण कीदृश मतम अस्त श्री श्रीरामकृष्ण अलावुनो द्रोण कंचुक उत्तमह, उत्तम उत्तम तापुरावाद्यम भविष्य स मद भाव अस्थ अवता यादृशी भावना सा तथा वदती कोपी वदारण सन्यासी भक्त यद तुषे सम्यकधारण अस्त संकोचनाय अवद परम संकोचन नाकर्षीत ग्रंथबंधन सीवन यवनिककोचन कंच द्वारा द्वार एतत मंजूषाबंधनस व्यसीसी स्म तुष यथार्थधारण यजे तेन एक साधन कर्तव्य संयासीनतेत साधन साधनावस्थायाँ कामनी दावा नल स्वरूपा, दावास्वू कालर्पस्वू सिद्धावान माता आनंदमयी परम माता एक प्रेक्षस्व कतिचन दिना श्री प्रभु नारायण कामने विषय बहुता सवधान करतवा अवदत् स्त्रीजन गात्रग्रहण न कुर स्थूल वस्त्रे गात्रं आच्छा स्थात यदि तमाम पवनों गात्रम स्पृशेट किंच मात्र अतिच्य सर्वाभ्य अष्ट नवहस्तम न्यूनतया नव देशन सर्वदा व्यवहि सै श्रीरामकृष्ण मणि प्रति ते माएम अवदत तम दृष्ट् वयमें मुग्धा भवाम वाक आर्जव केद्रिक नवती निरजन कीदृक्जुस्व महोदय आम किम निरंजनो किरंजनो नरेन्द्रस्जुस्व श्रीरामकृष्ण तलिकतागमन सृष्टवा असी सद ऋजुस्व लोका एक गृहाभ्यंतरे पुनः गृहा ग्छति चेदक नरेन्द्र इदान पिता मृत्यो अनतर सांसारिकयको आपन्न तस् कि पिगणन बुद्धि अस्त बराका किदरामकृष्ण नवीन निगिनेल नीलकंठ से यात्रा विनय नीलकंठ यात्रा यात्राभन अद श्रोत अगछम दक्षिणेशरम नवीन निगिनो गृहम त्रत युवका अति मंद कव निंद तस्थ स्थले संवरण जैसे तदनी यात्राभन सधुवैद्य नेत्रो धारा दृष्टि तं प्रति प्रेक्षाण आसम अमी प्रति दिखपा कर्म न शक्नो स्म